श्री गर्ग संहिता अश्वमेधख खंड तेईसवां अध्याय अनिरुद्ध के पूछने पर सादीपनी द्वारा श्री कृष्ण तत्व का निरूपण श्री कृष्ण की परब्रह्मता एवं भजनीयता का प्रतिपादन करके जगत से वैराग्य और भगवान के भजन का उपदेश श्री गर्ग जी कहते हैं राजन तत्पश्चात वहाँ श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध ने मन में कुछ संदेह लेकर सादीपनी मुनि से इस उसी प्रकार प्रश्न किया जैसे देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति से अपने मन का संदेह पूछा करते हैं अनुरुद्ध बोले भगवान मुन मुझे उस सार सारत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं जगत के स्वप्न तुल्य सुखों को त्याग कर नित्यानंद स्वरूप में रमण करूं। राजन अनुरुद्ध के इस प्रकार पूछने पर सादीपनी मुनि हंसते हुए उसी प्रकार उन्हें उपदेश देने लगे जैसे पूर्व काल में राजा पृथ्वी के पूछने पर समत कुमार ने उन्हें प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया था सांदीपनि बोले लोकेश तुम ही श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए आदि देव हो अतः तुम्हारे सामने मैं सार तत्व की बात क्या कह सकूँगा राजन तथापि तुम्हारे वचन का गौरव मानकर समस्त दीन चेता मनुष्यों के कल्याण के लिए कुछ कहूँगा नरेश्वर तुमने जो कुछ का पूछा है वह सब मेरे मुख से सुनो भगवान श्री चंद्र के चरणों का सेवन ही सार तत्व है जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया प्रहलाद अम्बरीश गय और यदु ने भी अक्षय पद प्राप्त किया राजेंद्र इसलिए तुम भी मन से यत्नपूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो क्योंकि यही सब साधनों का सारभूत है तुम सब लोग इस जगत में बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हो उनके कुटुंबी और संबंधी हो श्रीहरि के प्रिय होने के कारण तुम सबके सब जीवन मुक्त हो तुम यादवों में से कोई तो श्री कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं कोई भाई मानते हैं और कोई उन्हें पिता एवं मित्र के रूप में जानते हैं यदि उनका यह भाव सुदृढ़ रहा तो उनके लिए इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा अनिरुद्ध ने पूछा मुनि इस जगत का आदिभूत सनातन कर्ता कौन है जिससे पूर्व काल में इसका प्रागट्य हुआ था इस बात का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए महर्षि भगवान जगदीश्वर प्रत्येक युग में किन किन रूप से धर्म का अनुष्ठान करते हैं यह हम सब लोगों को बताइए सादेपनी बोले यदुकुल तिलक अनिरुद्ध दिन से जगत की उत्पत्ति और संहार होते रहते हैं वह ईश्वर परब्रह्म एवं भगवान एक ही हैं निर्वश्रेष्ठ युग युग में प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि प्रजापति उन्हीं से प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं विद्वान पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होता राजन श्री कृष्ण साक्षात परब ब्रह्म है जिनसे यह सारा जगत प्रकट हुआ है जो स्वयं ही जगत स्वरूप है तथा जिनमें ही इस जगत का लय होगा वह ब्रह्म परम धाम है वही सत असत से परे परम पर है यह संपूर्ण चराचर जगत उससे भिन्न नहीं है वही मूल प्रकृति है और वही व्यक्त स्वरूप वाला संसार है उसी में सबका लय होता है और उसी में सबकी स्थिति है जिनसे प्रकृति और पुरुष प्रकट होते हैं जिनसे चराचर जगत का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो इस सकल दृश्य प्रपंच के कारण हैं वे परमात्मा श्री कृष्ण भुज पर प्रसन्न हो राजेंद्र चारों युगों में वे ही श्री विष्णु रूप से पालन रूप व्यापार का संचालन करते हैं वे जिस प्रकार युग व्यवस्था करते हैं वह सुनो सतयुग में समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले वे सर्वभूत सर्वभूतात्मा श्रीहरि कपिल आदि का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रकट हो वे ही प्रभु दुष्टों का निग्रह करते हुए तीनों लोकों का परिपालन करते हैं द्वापर में वेद व्यास का स्वरूप धारण करके वे विभू एक वेद के चार वेद करके फिर शाखा प्रशाखा रूप से उसके सैकड़ों भेद करते हैं फिर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं इस प्रकार वेदों का व्यास अर्थात विस्तार करके कलयुग के अंत में वे श्रीहरि पुनः कल के रूप से प्रकट होते हैं और वे प्रभु दुष्टों को सन्मार्ग में स्थापित करते हैं इस प्रकार अनंतात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और अंत में संहार करते हैं उनसे भिन्न दूसरे किसी से ये सृष्टि आदि नहीं संपादित होते हैं उन सच्चिदानंद स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार है जिनसे यह प्राकृत या जड़ जगत भिन्न है समस्त लोकों के आदिकारण वे श्रीकृष्ण ही सबके धेय हैं वे अविनाशी परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो तस्मा नृपेन्द्र हरिपौत्र मनोमय चर्विहाजगत सुखम चुखम सुरवरम किल सर्वधम द्वारा अवति नरपतिम भज कृष्ण चंद्रम इसलिए नृपेन्द्र हरिपौत्र जगत के संपूर्ण मनोमय सुख दुख को छोड़कर तुम तो मोक्षदाता देवेश्वर एवं सब कुछ देने वाले द्वारावती नरेश भगवान श्री कृष्णचंद्र का भजन करो इस प्रकार जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस मृत सार का वर्णन करता और सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है उसे कभी आत्मा के विषय में मोह नहीं होता वह भगवत स्मरण में संलग्न रहकर अविचल भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में वैराग्य कथन नामक तेईसवा अध्याय पूरा हुआ